नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष नगर से दीपक भाई हमारे पास उपस्थित हैं। और वहाँ के सेंटर वग़ैरह की जो शुरुआत है वो आप ही के थ्रू और ज्ञान की बातें भी आपकी बड़ी अच्छी होती हैं तो अलग अलग धर्मों के बारे में भी जब आपसे चर्चा होती है तो एक बहुत ही सुंदर बातें आप जो है धर्म के बारे में भी बताते हैं तो दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद जी नमस्ते जी। नमस्ते कैसे हैं आप बहुत मजे में बाबा की याद में <laughs> बिल्कुल बिल्कुल हमें भी खुशी हो रहा है और मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइए आप जिस जगह से आए हैं उस जगह के बारे में बताइए जी <laughs> हम हाँ, मैं तो आया अक्सर ये शेवगांव गाँव करके तहसील का गांव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से वहाँ से मैं आया हूँ और लगभग पॉपुलेशन वहाँ की पैंतीस चालीस है अच्छा और वहाँ पे नाइनटीन से उन्नीस से अपनी सेवाएँ चल रही है शुरुआत की के दौर से मैं बेन के और विद्यालय के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे लगभग ढाई तीन सौ स्टूडेंट है और एक दस बारह गीता पाठशाला है हुँ, हुँ। सब सेंटर्स दो है और बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ पे चल रही है जी जी जी दीपक भाई बा, एक बात तो बताइए कि आपका ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ जी अक्सर मैं थोड़ा व्यापार उद्यम करता था और इसी दौरान ब्रह्मा कुमारी का प्रदर्शनी वहां पर हो गया में में 1986 शेवगा में, तो अच्छा। हुई आप करते जी थे। जी जी आपका मना वो था क्या? जी, अच्छा। अभी भी करता हूँ अरे वा चलिए बहुत अच्छी बात है आपका रेडियो से पुराना नाता जी जी <laughs> तो रेडियो का एकदम शुरुआती दौर जब आपने रेडियो को देखा सुना उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी मैं पहले से इसके संपर्क में आया 1976 में। 1976 में में हाँ, तो छोटी उम्र के अंदर जब पुणा सांगली और परवनी ये तीन डिस्ट्रिक्ट एम पे चलते थे तब स्कूल में छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे पहला इंटरव्यू मैंने 1976 में दिया था और तब से ये रेडियो के संपर्क में मैं हूँ इसमें तो हाँ, इस दो फ्रिक्वेंसीज होती है और दूसरा में तो था ही नहीं था बीच बीच में जैसे नवरात्रि के प्रोग्राम चलते थे पंद्रह अगस्त के चलते थे छब्बीस जनवरी के चलते थे तब कोई छोटी मोटी बातें सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बैठाते थे तो फिर इसका रिकॉर्डिंग वहाँ पे होता था रेडियो से जुड़ा हुआ कोई और बात जैसे कि हम लोग रेडियो में तो पहले देखो एक अनुभव मेरा ऐसा है कि पहले लाइसेंस चलते थे रेडियो में हाँ, वो लाइसेंस शुरुआती दौर में में तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि जब लाइसेंस चेक करते थे अच्छा और एक एक दिन ऐसे गली में वो सब साहब लोग आ गए बहुत छोटा था और उन्होंने ऐसे उल्टी रूप से पूछा की अच्छा रेडियो किस किसके पास है अच्छा हमारे घर में भी रेडियो था तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए शायद हमको ढूंढते-ढूंढते आ गए दून्ते दून्ते और तब लाइसेंस जो था वो हमारे पास में था लेकिन मैं ये बात मैं परभणी के बता रहा हूँ और तब लाइसेंस दूसरी जगह था अच्छा, तो मैं अच्छा। उनको घर पे लेके गया और घर में फिर मेरे को बहुत डांट पड़ी क्योंकि लाइसेंस था ही नहीं वहाँ पे तो बहुत फाइन हो गई पच्चीस या तीस कुछ तो फाइन हो गई थी वो जमाने और लाइसेंस कितने पैसे के मिलता था लाइसेंस तो रुपए में मिलता था, दस बारह कीमत थी जब हालांकि हाँ। का आरंभ किया हाँ। तभी भी कमर्शियल लाइसेंस जो था रुपए कीमत थी। आज भी वो लाइसेंस मेरे पास में है अरे वाह <laughs> कभी फोटो खींच के साथ भेजेगा और माना वो एक बार लाइसेंस ले लिया नहीं, का। वो तो रीन करना पड़ता था उसको हर, हर साल में हर साल के उसका था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे डिपार्टमेंट भी अलग था उस इंस्पेक्टर थे रेडियो लाइसेंस इंस्पेक्टर बोलते थे उसके बाद में आरंभिक दौर में फिर टीवी में भी ये लाइसेंस था अच्छा हाँ जी हाँ जी क्या बात है अच्छा फिर ये लाइसेंस बंद कैसे हो गया ये तो बाद में जब वो जैसे प्रसार भारती वगैरह ये हो गया डीटीएच भी आ गए तो उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको बंद कर दिया अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और जैसे कि हम लोग पहले रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह सुनते थे उसमें समाचार काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले था जी जी जी और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि अब ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो यहाँ ऐसा क्या था जो आपको इस और आकर्षण किया और इतने समय तक आप बंदे हुए हैं ब्रह्मा कुमारी से तो क्या ऐसा मिला आपको <laughs> यहाँ पर प्रमुख बात तो ये हुई कि जैसे आज तक पहले हम भक्ति मार्ग में सुनते थे कोई का पुराण कुछ बातें बातें ऐसी सुनते थे वो नहीं थी हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पर जो एक वैज्ञानिक तरीके से जो ज्ञान दिया गया ना हुँ, हुँ। इससे बहुत एक खींचो गए और अंदर से बचपन से ये था की भारत कोई ऐसा कॉमन देश नहीं है और साधारण देश तो होना ही नहीं चाहिए भारत जैसे भूमि में तो उसके एक पुष्टिकरण यहाँ पर हो गया जैसे भी बाबा की मुरली सुनी या बहनों से बातें सुनी तो फिर समझ में आ गया कि भारत कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है नहीं। लेकिन इसकी मिट्टी में भक्ति की भी सुगंध है तो परमात्मा की भी सुगंध है इस कारण ये आकर्षण बहुत रहा बिल्कुल बिल्कुल और रेगुलर आप जाते होंगे वहाँ बल जी, जी एक अनुभव जो है मेडिटेशन या योग कहते राजयोग वगैरह उसका कोई ऐसा खास अनुभव शेयर करेंगे आप अभी योग का अनुभव योगमानापन जैसे बोलते इमेजिनेशन जी, कोई जी। लोग इसको बोलते कल्पना लेकिन जगदीश चंद्र जी ने एक आ, उनके क्लास में कहा कि भाई इमेजिनेशन बोले तो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है नहीं। इमेज नहीं। इमेज शब्द से इमेजिनेशन बना तो इमेज बोले तो एक चित्र बनाना प्रभावी रूप से अपना चित्र बनाना बिल्कुल तो इसके बहुत सारे अनुभव है जैसे शुरुआती दौर में शेवगा में ये सेवा आरम्भ हुई तो बहने जब वहाँ थी सब सेंटर नया नया था तो हमें जो पहले एबीसीडी मिली नॉलेज की उसी अनुसार बहनों ने हम हमारा कोर्स किया और मेडिटेशन में हमको जो इमेजिनेशन बोलते थे तो फिर वो कल्पना चित्र जो है वो कल्पना चित्र नहीं लेकिन इसी प्रकार का चित्र हम बनाते थे कि चलो अपना ही सेंटर हो गया एक बहुत बड़ा भवन हो गया बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसी प्रकार का अभ्यास जो है तो स्थानिक हमारे लोकल के जो पुष्पा बहन जी है नहीं, हमारे नहीं, नहीं। टीचर तो वो लेते थे और आपको आश्चर्य होगा कि जो बातें हम इमेज जैसी बनाते थे ऐसा थे। ऐसा हमारे लोकल सेंटर पे वो हो गया अरे एक मैं आपको इसकी बात बताता हूँ कि एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे आप समझते हो ना कि साइंटिस्ट लोगों का क्या काम है और बड़ी बड़ी इन्वेंशन जो है या अव्यक्तवान की बात बता रहा हूँ कैसी होती है तो बाबा ने उस वाणी में बताया था कि बच्चे जब साइंटिस्ट लोग बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते हैं तो वो अंडरग्राउंड में चले जाते हैं तो आप भी साइलेंस वाले कुछ कम नहीं हो बिल्कुल आपकी स्थिति जो है वो अंतर्मुक्ता की स्थिति ही सच्ची सच्ची अंडरग्राउंड की स्थिति है और ये बात मन में घर गए और इस बात ने जब बुद्धि में बुद्धि को परेशान किया इस बात ने तो फिर हमने एक सोचा कि भाई ऐसे इमेज क्यों नहीं बनाए कुछ अंडरग्राउंड यहाँ पे कुछ वास्तु का हम निर्माण करें तो एक महीने के अंदर फिर हमने ये संकल्प किया कि भाई अंडरग्राउंड तपस्या धाम हम, हमको बनाना चाहिए अच्छा तो <laughs> के सभी स्टूडेंट लोगों ने वहाँ श्रमदान करके एक अंडरग्राउंड मेडिटेशन सेंटर बनाया क्या बारते? क्या? बात है? तो जो जो भी इमेज हमने बनाए उसी अनुसार उसी प्रयास करके वो बातें जो है कि आज सबके सामने जो है वो प्रकट होगा ऐसे बहुत अच्छे और सुंदर अनुभव है बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का मैं चाहूँगा कि एक आध सुंदर गीत जो अध्यात्म या भक्ति जो भी आपके मन में अभी भाव आ रहा है कोई एक गीत जो आपके दिल के कोने में हो तो उसकी एक लाइन बताइए हिंदी या मराठी कौन सा जो भी आपका मन करे हिंदी बताइए अच्छा रहेगा हिंदी जी अच्छा अच्छा अच्छा बाबा याद आ रही है तेरी याद आ रही है बाबा याद आ रही है याद आने से तेरे आने से जान जा रही है याद आ रही है बाबा याद रही है दीपक भाई बहुत ही बढ़िया सा गीत आपने सुनाया है आध्यात्मिक पहलू से इस गीत को आपने गुनगुनाया तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर गीत नाइनटीन मेरे ख्याल से ये लव स्टोरी वाला गीत है शशि कुमार गौरव हाँ। का फिल्म था तो ये गीत हम लोग सुनेंगे उसके बाद फिर दीपक जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो बनते दुल्हन प्रीत हमारी कुलझन बन गई बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारे कह कह गए मुझ रह रह चलिए याद आ रही है ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और इसको दीपक भाई ने बड़े ही सुंदर तरीके से इस प्रेम को परमात्म प्रेम में बदल दिया आपने शब्दों से ऐसा कहा जाता है कि भाई आपका दृष्टिकोण आपका सोच अगर पॉजिटिव हो आपका सोच अगर परमात्म प्रेम से भरा हो तो हर जगह आपको जो है सुंदरता दिखाई देगी पवित्रता दिखाई देगी हर जगह आप जो है उस प्रभु प्रेम को फील करते हैं तो मुझे लगता है कि दीपक जी का ये खूबसूरत अनुभव आपको एक जो बात है वो तो सिखा दिया कि किसी भी तरह का संगीत आप सुनो हर संगीत में आप प्रभु प्रेम को याद कर सकते हैं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए फिर से मैं दीपक जी से आप सभी को जुड़ना चाहूँगा और बात करते हैं अब अध्यात्मिकता के बारे में धर्म के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि अध्यात्मता और धर्म दोनों अलग हैं या एक है एक है तो कैसे अलग है तो कैसे हैं जी अध्यात्मिकता और धर्म आज लोग उसको प्राय एक मानते हैं लेकिन मेरे अपनी दृष्टिकोण से ये थोड़े अलग अलग है जी धर्म जो है ये देह की तरफ लेके जाते हैं हुँ, कोई हुँ, कहेगा कि मैं हिंदू हूँ कोई कहेगा मैं मुस्लिम हूँ कोई कहेगा मैं क्रिश्चन हूँ और आध्यात्मिकता के अंदर ये शरीर की और शरीर के रिश्ते नातों की कोई बात नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ. वो तो सोल एनर्जी है एक आत्मिक प्रवाह एक ऊर्जा का प्रवाह है भले मुस्लिम कोई नहीं जानता हो कि मैं रूह हूँ या आत्मा हूँ लेकिन है तो वही बाबा ने जैसे हमको बताया अभी कि है तो वही आत्मा हुँ. तो आध्यात्मिकता मन, आत्मा और आत्मा की प्रवाह की बात है और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बारे में जानना कि मैं एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूं और मुझे एनर्जी देने वाला जो है वो परमात्मा है धर्म में ये बातें होंगी ही इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जब भी हमें धर्म का नाम आता है तब तो धर्म पिताओं के साथ हम जुड़ते तो जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब आए जीसस आए और, और सब लोग आए तो हमारी बुद्धि जो है वो देहधारियों की तरफ चली जाती है लेकिन आध्यात्मिकता एक ऐसा प्रवाह है कि वो सोल के तरफ आध्यात्मिक मतलब आत्मिक एनर्जी के तरफ हमें जोड़ता है जी, जी, तो ये मौलिक फ़र्क मेरे ख्याल से इसमें है बिल्कुल दीपक जी बहुत ही सही बात आपने कहा और कई बार हमने देखा कि आध्यात्मिकता का प्रचार नहीं धर्म का प्रचार किया जाता है जो बिल्कुल गलत है क्योंकि धर्म का प्रचार की भी जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं। जिस घर में आप पैदा हो गए वो धर्म आपका ही है हाँ, उल्टा वो तो कन्फ्यूजन में हाँ, तो कन्फ्यूजन हो रहा है और मुझे लगता है कि जिस जगह पे आपका जन्म हो गया चाहे क्रिश्चियन में हो मुस्लिम में हो हिंदू में हो कहीं भी आपका जन्म होता है बाय बर्थ आपके साथ धर्म चलता है फिर उसका प्रचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रचार करने से सारा गड़बड़ हो रहा है नहीं। नहीं। प्रचार आध्यात्मिकता का होना चाहिए कि धर्म के अंदर जो चीज़ें बताई धारणा की वो आपकी पराकाष्ठा में आ जाए आध्यात्मिक प्रैक्टिस से ऐसा मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक और बात जैसे आप जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ में कुछ टूरिज्म के कुछ प्लेसेस है क्या जैसे मैं अगर आबू से आपके अम्बलनेर आ गया या नगर आ गया तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं जी यहाँ पर दो तीन जगह यहाँ पर है जी एक तो हमारे पास में वो उसका एक्चुअल नाम था हमारे गाँव का वो शेवगा नहीं अच्छा शिव है शिव बोले तो जहां दोनों की सीमा मिलती है, सीमावर्ती गाँव लेकिन बाद में चल के आगे अब भ्रंश हो गया और वो शेवगा हो गया ओहो। तो पहले में देखो ये हैदराबाद के जो निजाम थे जी जी जी। तो ये मराठवाड़ा प्रांत में बहुत राज करते थे और 1947 में जैसा है स्वतंत्र हुआ अपना भारत तो हुँ, उसके लगभग एक साल बाद में ये मराठवाड़ा जो है हैदर, हैदराबाद के निजामों से मुक्त हुँ, हुँ, हुआ हुँ, तो ऐसे सीमावर्ती गांव हमारा है एक तरफ आता है मराठवाड़ा एक तरफ आता है हमारा पश्चिम महाराष्ट्र वहां की सीमावर्ती गांव के नजदीक एक प्रतिष्ठान नाम का गांव था उसके बाद में उसका नाम हो गया पैठन जो शालिवान राजा था उसने वहां पर पे राज किया तो वहां पे संत एकनाथ करके बड़े बड़ी विभूति हो गई बिल्कुल तो वो वहां पर थे जिन्होंने एकनाथी भागवत जो है वो एकनाथी भागवत वहां पर आ, लिखा और संत ज्ञानेश्वर जो थे बारह सौ में आए थे वो शक्य बारह सौ में तो आज लगभग सात सौ साढ़े सात सौ हो गए तो उन्होंने जो एक लिखा था भावार्थ दीपिका करके ग्रंथ नहीं। नहीं। तो उसका नाम आगे चल के ज्ञानेश्वरी हो गया उनके नाम पे पड़ा वो तो उसका शुद्धिकरण भी संत संत ने किया था और उनके बारे में ये वार्ता चलती है कि श्री कृष्ण उनके पास में नौकर के रूप में रहा जिसका नाम था श्रीखंड और आज भी वहाँ जैसे एक हउद है जिसको बोलते अपन रंजन बोलते मराठी के अंदर नहीं, नहीं। जब तक कि वो उसी रूप में श्रीखंडा के रूप में नहीं आता नहीं। और वो वहाँ पे पानी नहीं डालता वो हउद जो है कभी भरता नहीं अच्छा। तो हमारे पास में ये परंपरा है पैठन में कि ये आ, हर साल वहाँ पे आते है श्री कृष्ण जी और वहाँ पे पानी भरते हैं उसके संत एकनाथ जी के घर में आज भी वो जगह है बाद में इसको लग के नेवासा गांव है जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर ने भावारती दीपिका करके ग्रंथ लिखा और ये बड़ा मौलिक ग्रंथ है गीता के ऊपर टीका टिप्पणी इसने की है और दूसरी प्रधान बात हमारे बाजू वाले पाथरडी जो तालुका है उसमें है कि वहाँ पर मढ़ी नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है अच्छा। तो जैसे बाबा मुरली में कहता है ये आगम और निगम नहीं, नहीं, तो ये जो भेद है वहाँ पर जाने के बाद में में अपने को समझ में आते ये आगमी ग्रंथ है और ये जो ग्रंथ है आगमी, इन इनका जो है उल्लेख मिलता है मच्छिंद्रनाथ है गोरखनाथ है तो ये उसके साथ में कानिफनाथ उनके शिष्य थे तो उनका भी वहाँ पर जो है वो बसेरा हुआ था उनका भी आना जाना वहाँ पर था ऐसे आजू जो है आजू बहुत सारे संत महात्मे वगैरह होके गए हैं जैसे निम्बकाचार्य हुए थे तो निम्बकाचार्य जो है कि एक संयोग की बात है कि हमारा एक नाम का गांव है वहाँ पर तो उसके नजदीक में वो निम्बकाचार्य जो है जो वेद का अभ्यास करते थे अच्छा। और जिन्होंने त्रिविद ताप से अपने दैन्य हरे और कहा जाता है कि इन्होने बड़ा ही एक वेद का अध्ययन अच्छा करके शंकराचार्य की जो परंपरा है ये उसके समानवर्ती परंपरा में चले मौलिक विचारधारा को इन्होंने आगे लेके गए तो ऐसे बहुत साधु और संतों की ये आसपास की अगल बगल की भूमि है और आजकल तो बाबा की सेवाएं पे बहुत हो रही है <laughs> और लगता है ऐसे कि भाई वहाँ से कुछ न कुछ एक अच्छी चीज जरूर निकलेगी जहाँ पर बाबा बिल्कुर, की प्रत्यक्षता हो जाएगी सही बात सही बात है लेकिन आपने जैसे अपने गाँव के बारे में बताया ऐसा लग रहा था कि आपकी बातें सुनकर जो एक तीर्थ स्थल की तरह जो है ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे आ, अच्छे स्थान हैं जहाँ पर आध्यात्मिकता का जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें बनी हुई हैं और उसको जी, याद जी, करके भी हमारी आत्मा जो है संतोष होती है जी <laughs> जी जी, जी, जी। <laughs> अच्छा दीपक भाई मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आज के समय में जिस तरह से चीज़ें हम लोग देखते हैं प्रचार माध्यम को या मीडिया को देखते हैं न्यूज़ को देखते हैं तो उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक जो है नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो ज्यादा पकड़ में आ जाती हैं। सही बात बोला भाई साहब तो उसको कैसे क्या करके हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या करना चाहिए जी हमें तो पहले ये नेगेटिव जो बात है पहले हमने अगर अच्छा समझ लिया इसको कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो सैम हमको तो उससे बचना चाहिए जी जी, जी। इस दुरुपयोग दुरुपयोग जो हो रहा है जी, जी, जी, जी। तो मिस जो हो रहा है इससे तो हमें पहले बचना है और दूसरी बात हमें अपने मन वचन से अपने एटीट्यूड से अपनी वृत्ति से अपने बोल से जो भी ये खराबी हो रही है जो भी नकारात्मकता आ रही है कि उसको हम खाद की तरह से बाबा कहता है क्या व्यक्तवाणी के अंदर बिल्कुं, कि बिल्कुं। इसको हमें नाम नहीं रखना है नहीं इसको और क्रिटिसिज्म में जा करके इसको बुरा भला कहकर और इसको निगेटिविटी में नहीं, नहीं लाना है किन्तु इसका उपयोग हमें ऐसा कर रहे जैसे खाद होता है और वो मूली में डालते हैं हम बिल्कल, बिल्कल, तो जितना सड़ी हुई है और गंदी खाद रहती है उतने फल और फूल तो उसको अच्छा आ जाते हैं तो भाई इसमें क्या जो भी विरोधी बातें हैं विसंगत बातें हैं इसको खाद के रूप में हम इस्तेमाल करनी चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। और हमारे मनोवृत्तियों को ये ज़रूरी है और ऐसा हम समझें इससे कि जो दुनिया वाले नकारात्मक बातें फैला रहे हैं और उसमें अपनी एनर्जी डाल रहे हैं इसी से हम प्रेरणा लेकर के हम भी जैसे वो पकड़े हुए रहते हैं अपनी नकारात्मक बातों को अपनी आदतों को हुँ, हुँ, हुँ. तो इससे हमको उनको गुरु मानना चाहिए हुँ, हुँ. और हमें ये सीख लेनी चाहिए वो उन्ही बातों को नहीं छोड़ते तो हमें अपनी बातों को नहीं छोड़ना है जितना <laughs> जिद से पकड़े <laughs> रहते हैं वो बिल्कल, बिल्कल। ऐसे हम पॉजिटिव बात से बिल्कुल स्टिकअप रहे पकड़े रहे उसको और सकारात्मकता की जो ऊर्जा है वो समाज में फैलाते रहे और मैं आशा करता हूँ कि जैसे आपकी उम्मीद है तो धीरे धीरे करने से एक से एक नहीं होता है एक से ग्यारह से ग्यारह होगा तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन से एक ने एक दिन ये सब पूरा जो विश्व है वो सकारात्मक बन जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात आपने बताया है और जो मल्टीप्लिकेशन वाली बात कही आपने एक से ग्यारह ग्यारह से एक सौ ग्यारह जी, जी इस तरह से बढ़ते जाएगा और वो कम समय में जो है अगर इस तरह का हम पॉजिटिविटी फैलाए तो शायद आपने जैसे कहा ये जो सारी नेगेटिविटी है वो छिप जाएगी वो खाद का काम करेगी और एक नया युग जो है एक नई मानसिकता एक नए विचारधारा के लोग जो है इस संसार में आ जाएंगे जी जी, जी। <laughs> चलिए मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप जी मैं तो आपके रेडियो मधुन को बहुत बहुत शुभेच्छा दूँगा <laughs> शुक्रिया आ, दूसरी बात जो मुझे अवसर दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद दूँगा और अपेक्षा ये करूँगा जी आज ये ऑडियो विजुअल के जो ये सब साधन बने हैं बिल्कुल तो इसमें लोग यहाँ पर एक अच्छे अच्छे प्रोग्राम बने चाहे वो धर्म के बारे में चाहे और किसी बारे में और किसी विषय के बारे में जी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आवे और मैं इसी मंगल कामना करता हूँ कि भले ये छोटा माध्यम है लेकिन सशक्त माध्यम सशक्त माध्यम ये बन ही गया समझो और आपके जो प्रयास है तो इससे ये भले छोटा माध्यम होगा लेकिन बहुत बड़ी एक वैश्विक स्तर पर इसके ऊपर में सेवा हो जाए लोगों के जहन में आप जो बोल देते हो तो ये बोल के साथ जैसे आ, मैं तो थोड़ा इसमें आपको ऐड करके ये कहना चाहूँगा कि आपका जो कंटेंट है ये कंटेंट सीधा नहीं पहुँचता है इसको एक कैरियर वेव लगाना पड़ती है बिल्कुंण. और ये कैरियर वेव जो है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन पे जो आगे जल करके वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है और जो मूल कंटेंट है वो स्पीकर से बाहर आता है <laughs> तो आपके जो प्रयास है ये कैरियर वेव बर्न करके घर घर में जाए हर एक के जहन तक जाए हर एक के दिल तक जाए और बस बड़े पैमाने पर क्रांति लेकर के ये छोटा साधन बहुत बड़ी मोटा मोटी सेवा करे ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दीपक भाई बहुत ही अच्छी बातें बहुत ही अनुभव की बातें आपने साझा की और मुझे बड़ा खुशी इस बात का हुआ कि आप रेडियो के जो लाइसेंस की बात आपने कही वो बड़ा खुशी हुआ क्योंकि ये चीज़ें किसी को मालूम ही नहीं हमने कभी एक बार रेडियो कौन कौन सुनते हैं और कब से सुनते हैं ये जब हमने सवाल पूछा था लोगों से तब किसी ने मुझे याद दिलाया था कि हम सुनते थे लाइसेंस लेंगे <laughs> तो फिर मेरे को वो सारी चीज़ें रिकॉल हुई और आध्यात्मिकता की जो बातें आपने बताई धर्म और अध्यात्म में क्या डिफरेंस है वो भी बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ आपने शेगा की जो बातें बताई हैं सर है शेव, शेव, नहीं शेवगा एक जो आता है ना वो हाँ। गजानन महाराज वाला आता है हाँ। ये नगर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है शेवगा शेव, वो गांव के बारे में जो आपने बताया है वो भी बड़ा अच्छा लगा वहाँ का जो आध्यात्मिक संतों की बातें आपने सुनाई सुनकर बड़ा ऐसा लग रहा था कि कोई तीर्थ स्थल की आप महिमा कर रहे हैं एंड लास्ट में आपने मीडिया की जो बात बताई वो भी बड़ा अच्छा लगा और जहाँ पर भी इस तरह के नेगेटिव चीज़ें आ जाती है तो वो भी ज़्यादा समय कोई भी चीज़ रहती नहीं है तो वो है तो उसके बाद नई चीज़ें भी आएगी है हैं तो मुझे लगता है कि ये रात और दिन वाला खेल चलता है तो नेगेटिव को हम लोग रात समझे और रात हमेशा नहीं रहती हैं ब्रह्म मुहूर्त भी आती है एक नया सुबह भी आती है तो बिल्कुल आपने जैसे कहा कि हम सभी लोग अगर अच्छे संकल्प करेंगे अच्छे इमेजिनेशन करेंगे अच्छे पॉजिटिव विचार रखेंगे नेगेटिविटी आज नहीं ने तो कल खत्म हो जाएगी और एक नया सवेरा सबके लिए लेकर खुशियाँगी इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर से एक बार सभी हमारे रेडियो सुनने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा दीपक भाई की कोई भी बात अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो जरूर उसमें काम कीजिए और अपने एनर्जी को सकारात्मक बनाइए आत्मचिंतन से आत्म करिए और आत्म से ही विश्व परिवर्तन होगा इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो